ब्लॉग की, की एक, एक और, और दृष्टि। मैं आशमी आजारी का आपको सुनाने जा रही हूँ एक बाल कविता जिसका नाम है सच्चा मित्र करो रुद्र की मदद हमेशा धन बंधन ऐसी खुश होकर उसको जो भी काम पड़े तुम करो उसे पूरा हस खाना हो जब पास तुम्हारे उसे खिलाकर तुम खाओ फल मेवा हो या की मिठाई आपस में मिलकर खाओ बोझ उठाता हो जब साथी तुम भी उसकी मदद करो पड़ जाए बीमार अगर वह सेवा उसकी सदा करो साथी भी हर एक काम में हाथ बटाएगा काम पड़ेगा तुम्हें कभी तो पूरा कर दिखलाएगा